अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड की दशम खंडिका का विचार हम लोग कर रहे हैं इस दशम मंत्र के पूर्वार्ध के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग भाष्य में कर चुके हैं उत्तरार्ध की चर्चा भाष्य में होने अवशिष्ट है ये बताया जा रहा है कि मुंडक उपनिषद के माध्यम से ब्रह्म विद्या का उपदेश का विधान जिस अधिकारी के लिए हैं और आचार्य के लिए हैं उनकी विशेषता बताई जा रही है ये कहा जा रहा है कि जो ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक मल तथा विक्षेप नामक दोषों से रहित हैं और निर्विशेष ब्रह्म की तीव्र जिज्ञासा से संपन्न है अथर्ववेद का अध्ययन के अंगभूत शिरोव्रत का जिसने अनुष्ठान किया है अर्थात विधिवत अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया है जिसने इसलिए अथर्ववेद प्रकाशित क्रिया शब्दित मल नामक दोष के निवर्तक निष्काम कर्म का भी जो अनुष्ठान करता है और श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ शब्द से कहे गए विक्षेप निवर्तक उपासना का भी अनुष्ठान जो कर चुका है और अर्थात कृतोपास कृतकर्मा जो है अनुष्ठित तो निष्काम कर्म तथा उपासना का फल है निर्विशेष ब्रह्म की जिज्ञासा इसलिए निर्विशेष ब्रह्म जिज्ञासा भी जिनके जीवन में आ गई है ऐसे अधिकारी शिष्यों को ही तेषाम एव ये जो उत्तरार्ध में प्रथम पद हैं उससे ग्रहण करना है तेषाम ये सर्वनाम उन अधिक ब्रह्म विद्या के अधिकारी शिष्यों का परामर्शक हैं जिन्होंने विधिवत वेद का अध्ययन किया वेद प्रकाशित निष्काम कर्म उपासनाओं का अनुष्ठान करके चित्त को मल विक्षेप रहित किया और निर्विशेष ब्रह्म जिज्ञासा से संपन्न है उन्हें ही ये ताम ब्रह्म विद्यां वदेत तो ये मुंडक उपनिषद के माध्यम से ब्रह्म विद्या का उपदेश इन्हीं अधिकारियों को आचार्य करें इस प्रकार ये ब्रह्म विद्या संप्रदान का विधान का प्रकाशक ये मंत्र है तो इसमें जो इस मंत्र का उत्तरार्ध है तेशाम एव एवता ब्रह्म वदेत इसका व्याख्यान कर रहे हैं भाष्यकार भगवान भाष्य भाष्यमय है तेशाम एव ये प्रतिग्रहण है इसका अर्थ कर दिया संस्कृत आत्मना पात्र भूता नाम ये तेषा ईश्वर नाम का अर्थ है तो जो संस्कृत आत्मा है संस्कृत आत्मा में आत्मा शब्द का अर्थ है आत्मा की उपाधि उपाधिभूत अंतकरण इसका परामर्शक आत्मा शब्द है उसी का संस्कार होता है आत्मा तो संस्कार्य नहीं है शुद्ध जो आत्मा स्वरूप है वह संस्कार्य भी नहीं है इसलिए जिसका संस्कार हो सकता है ऐसा आत्मा आत्मा शब्द से ग्रहण करना है तो अंतकरण का संस्कार हो सकता है इसलिए यहां पर ण को आत्मा शब्द से ग्रहण करना है और वह अंत करण रूप आत्मा संस्कृत हो गया है जिनका तो संस्कृत का मतलब परिष्कृत हुआ है संस्कार हो चुका है जिसका संस्कार होता है दोषापनेन गुणाधान दो प्रकार का तो यहाँ मल तथा विक्षेप नामक दोषों का अपनयन रूप संस्कार जिस जिनके चित्त का हो गया है उन्हें यहाँ पर संस्कृत आत्मा शब्द से लेना संस्कृत यानी दोषरहित आत्मा अर्थात अंतकरण ये साम ते संस्कृत आत्मान शाम संस्कृत आत्म ऐसा संस्कृत आत्म शब्द का विग्रह होगा अर्थ निकलेगा मल विक्षेप रहित तो चित्त है जिनका और गुण है ब्रह्म जिज्ञासा तो ब्रह्म जिज्ञासा रूप गुणाधान भी जिस चित्त में हो गया है शुद्ध ब्रह्म जिज्ञासा जिस चित्त में प्रकट हुई है उसे भी कहा जाएगा संस्कृत आत्मा दोनों प्रकार का संस्कार चित्त का होता है ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों का अपनयन रूप संस्कार भी होगा निष्काम कर्मादि साधनों से और ब्रह्म जिज्ञासादि गुणों का आधान ये भी होगा वो साधन चतुष्ट संपन्न होने से नित्या नित्य वस्तु विवेक आदि ये सब गुण है ब्रह्म विद्या के अनुकूल होने से और इनसे संपन्न है चित्त जिनका उन्हें कहा जाएगा संस्कृत आत्मा उनको तेषाम शब्द से ग्रहण करना है वे ही माने जाते हैं ब्रह्म विद्या के पात्र पात्र कहते हैं अधिकारी को इसलिए संस्कृत आत्मनाम का भी अर्थ कर दिया पात्र भूता नाम तो तेषाम पात्र भूता तो जो ब्रह्म विद्या उपदेश ग्रहण करने के अधिकारी बन चुके हैं उन्हें कहा गया तेषाम शब्द से और उन्हीं को ब्रह्म विद्या के उपदेष्टा आचार्य ब्रह्म विद्या का उपदेश करें यह कहा जा रहा है कि पात्र भूतानाम नाम यहां तक तेशाम शब्द का अर्थ कर दिया अब ये ताम ब्रह्म विद्याम वदेत इसमें जो एकताम ब्रह्म विद्याम ये वदेत का कर्म को बताने वाला पद है ये ताम ब्रह्म विद्याम ब्रह्म विद्याम का विशेषण है ये ताम ये सर्वनाम ये सर्वनाम परामर्शक होता है प्रकृत अर्थ का प्रकृत कहा जाता है जिसका प्रकरण है जिस अर्थ की चर्चा प्रकरण में हो रही है उस अर्थ को कहा जाता है प्रकृत तो ये शब्द का अर्थ है प्रकृताम और वो तो प्रकृताम कौन तो ब्रह्म विद्या तो विद्याम का अवतरण है भाष्य में टीका में तो टीका को देखिए ये तदग्रंथद्वारक विद्या प्रदाने अयम विधि ही नाम इति अथर्विकाना अवगम्यते तो ये कहते हैं कि ग्रंथ द्वारक विद्या प्रदाने अयम विधि अथर्वणिका अथर्वणिक वेद के जो अध्येता अध्यापक हैं उन्हें कहा जाता है अथर्वणिक अथर्वेद का अध्ययन अध्यापन करने वाले उनके लिए अयम विधि ये विधि है क्या विधि है कि ए ग्रंथ द्वारक विद्या प्रदाने किसके लिए विधि है विधि यानी नियम है तो कहते हैं ग्रंथ द्वारक विद्या प्रदाने तो ये ग्रंथ शब्द से लेना मुंडक उपनिषद को तो ये ग्रंथ यानि मुंडक उपनिषद के द्वारक यानि माध्यम से तो मुंडक उपनिषद के माध्यम से विद्या शिष्य को देने के लिए यह नियम अथर्वेद के अध्ययन अध्यापन करने वालों के लिए है ऐसा इस वाक्य से बताया गया कि एक तत्त ग्रंथ द्वारक विद्या प्रदाने अयम विधि अथर्वणिका नाम प्रकृत परामर्शकात्त शब्दात अवगम्य थे ये अथर्वेद का अध्ययन अध्यापन करने वालों के लिए ही नियम है ऐसा आपको कैसे अवगत हुआ ये यदि कोई भाष्कर भगवान को पूछे तो वो इसका उत्तर देते हुए कहा कि प्रकृत परामर्शका ये तत् शब्दात अवगम्य ये जो ब्रह्म विद्या के समानाधिकरण पद के रूप में ये शब्द का प्रयोग हुआ है ये ताम मूल में भाष्कर भगवान कहते हैं ब्रह्म विद्या के समानाधिकरण पद के रूप में एताम पद का प्रयोग होने से यह अवगत हो रहा है अवगत हो रहा है का मतलब है निश्चित हो रहा है तो ये शब्द के प्रयोग से निश्चित कैसे हुआ कहा कि इसलिए कि ये शब्द प्रकृत अर्थ का परामर्शक है तो प्रकृत परामर्शकात् तत्त शब्दात तो ब्रह्म विद्या के समानाधिकरण पद के रूप में प्रकृत अर्थ के परामर्शक एतत् शब्द का प्रयोग होने से यह अवगत हुआ कि इस मंत्र के द्वारा जो विधि बताई जा रही है वह अथर्व वेद का अध्ययन अध्यापन करने वालों के लिए मात्र हैं अन्य उपनिषदों के माध्यम से ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए यह नियम नहीं है मुंडक उपनिषद अथर्व वेदीय है और इस मुंडक उपनिषद के माध्यम से ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए नियम है यह जो जो अथर्ववेद के हैं उनके लिए क्योंकि वे व्याख्यान हैं ये मुंडक उपनिषद व्याख्य है तो व्याख्यान को व्याख्या से अलग नहीं माना जाता इसलिए उसे भी इसी के अंदर गिना जाएगा तो उसके लिए भी नियम होगा वो ब्राह्मण है ये मंत्र हैं मुंडक उपनिषद का व्याख्यान है प्रश्न उपनिषद तो मुंडक उपनिषद के माध्यम से ब्रह्म विद्या शिष्य को देने के लिए यह नियम है ऐसा ये तत्त शब्द के प्रयोग से अवगत हुआ ये कहा गया अब एक शंका होती है उसका उत्तर देने के लिए वाक्य टीका में लिखा जा रहा है ग्रंथ द्वारेण इत्यादि से ओ शंका ये है कि ये तत्त शब्द का तो स्वभाव है प्रकृत अर्थ का परामर्श करना और प्रकृत तो शब्द राशि रूप मुंडक उप है न कि ब्रह्म विद्या उपनिषद अलग है वो प्रमाण है ब्रह्म विद्या का साधन है और ब्रह्म विद्या तो प्रमा है वह प्रमा है चित्त की वृत्ति रूप अहम् ब्रह्मास्मि ऐसी जो चित्त की साक्षात्कारात्मिका वृत्ति उसे कहा जाता है ब्रह्म विद्या वह तो वृत्ति रूपा होने से परमारूपा होने से प्रकृति नहीं मानी जाएगी प्रकृत तो है शब्द राशि रूप मुंडक उपनिषद रूप ग्रंथ न कि ग्रंथजन्य ब्रह्म विद्या इसलिए ब्रह्म विद्या के ब्रह्म विद्या में प्रकृतत्व बताने वाला एक शब्द का प्रयोग अनुचित है इस प्रकार की एक शंका होती है इस शंका का निराकरण करने के लिए टीकाकार ने ये वाक्य लिखा कि ग्रंथ द्वारे न विद्या प्रकृतत्व संभव न सर्वत्र ब्रह्म विद्या संप्रदान इति सूचयन आह एकता ब्रह्म इति तो कहते हैं यद्यपि विद्या तो चित्त की रूप होने से प्रकृत नहीं है किंतु उस चित्त की चित्तकी रूपा विद्या का भी प्रकृतत्व संभव है ग्रंथ द्वारा ग्रंथ उस विद्या का साधन है तो साधन प्रकृत है तो साधन के वाचक ग्रंथ के माध्यम की जो यह अनुष्ठान कर विद्या उपदेश इन ग्रंथों के माध्यम से करें ऐसा नहीं है। एक उपनिषदों उपनिषदों के के लिए होगा, माध्यम से विद्या देने के लिए और से लेना इन उपनिषदों अतिरिक्त उपनिषद है उन उपनिषदों के माध्यम से विद्या संप्रदानमें आचार्य के द्वारा शिष्यों को विद्या का उपदेश इस विधि की अपेक्षा नहीं करेगा इसे सूचित करते हुए ब्रह्म विद्या के विशेषण के रूप में ये ताम शब्द का प्रयोग हुआ इसलिए भाष्कर भगवान लिखते हैं कि ये ताम ब्रह्म विद्याम व देत पात्र भूता नाम के बाद में ये ताम ब्रह्म विद्याम व वदे का करता होंगे आचार्य उसका अध्यय करना आचार्य पद का तो आचार्य को चाहिए कि ऐसे शिष्यों को ही ब्रह्म विद्या का उपदेश करें वे तका अर्थ कर दिया ब्रुयात ब्रुयात यानी उपदेश करें कौन से शिष्यों को तो कहते हैं ये इस्तु शिरोव्रतम विधिवत ये इस्तु स्तुचीर्णम इसका अर्थ किया जा रहा है कि शिरोव्रतम का अर्थ कर दिया शिसी अग्निधारण लक्षणम व्रतम शिरोव्रतम ऐसा लगाना वेद अध्ययन करते समय एक पात्र विशेष में अग्नि को प्रकट करके शीर में रखा जाता है और अथर्ववेद का अध्ययन किया जाता है उस प्रकार के शीर पर अग्नि जिस पात्र में है ऐसा पात्र रख करके वेद अध्ययन को कहा जाता है शिरोव्रत वेद अध्ययन का अंग है वो साधन है और उस साधन का अनुष्ठान करते हुए अथर्वेद का अध्ययन जो कर चुके हैं शिष्य ऐसे शिष्यों को ही मुंडक उपनिषद के माध्यम से ब्रह्म विद्या का उपदेश आचार्य करें ये ये ताम ब्रह्म विद्याम वदेत शिरोव्रतम विधिवत ये स्तुचीर्णम का निकलेगा इसलिए शिरोव्रतम का कर दिया सिरसी अग्नि धारण लक्षणम यथा अथर्वना वेद व्रतम प्रसिद्धम जयसे अथर्ववेदियों का यह वेद व्रत यानि वेद अध्ययन अंगभूत व्रत प्रसिद्ध हैं शीर पर अग्निधारण करके वेद वेदाध्ययन करने का व्रत उसे व्रत कहा गया और येस्तु यानि यीर्ण ये चीर्ण का अर्थ है अनुष्ठित विधिवत का करते यथा विधानम तो जिन जिज्ञासुओं ने विधिवत इस शिरोव्रत का अनुष्ठान कर लिया है उन्हीं जिज्ञासुओं को मुंडक उपनिषद के माध्यम से इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करें ये नियम बताया विधि बताई अब जो एक आख्यायिका प्रारंभ में बताई गई थी उसका भी उपसंहार किया जा रहा है। प्रारंभ में आख्यायिका ही बताई गई थी कि ब्रह्म विद्या की परंपरा में ईश्वर मैंने नारायण भगवान से ब्रह्मा जी को ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथरवा को बताया अथर्वा ने अपने शिष्य अंगिरा को और अंगिरा ने उनके शिष्य जो सौनक है उनके पास विधिवत गए सौनक और सौनक को इस विद्या का उपदेश किया ऐसी परंपरा बताई थी उस परंपरा का भी अब उपसंगार किया जा रहा है ग्यारहवें मंत्र से तो ग्यारहवें मंत्र का उच्चारण कर लें तदेत सत्य मृषि रंगिरा पूवाच नहीं तीर्णव्रतोते नमः नमः तो पूरा तोराने पहले ऋषि अंगिरा तो अंगिरा नाम के जो ऋषि हैं उनके पास ब्रह्म जिज्ञासु बनकर के विधिवत उपसन्न हुए सौनक जी को ऋषि अंगिरा ने वाच इन्हें कहा उपदेश किया किसका उपदेश किया तो कहते तद एतत् सत्यम तद एतद ये सर्वनाम है प्रकृत अर्थ के परामर्शक इसलिए तद एतत् सत्य का अर्थ निकलेगा जो प्रकृत अक्षर है जिसे कहा गया था अथ परा य तद अक्षरम अधिगम्यते थे और उस अक्षर का स्वरूप बताते हुए यद तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम इत्यादि से वर्णन हुआ था वो जो अदृश्यवादि अद्र, शब्दों से उपलक्षित निर्विशेष ब्रह्म है उसे तद एत शब्द से कहा जा रहा है उस अक्षर को तो अक्षर दो प्रकार का है एक कारण उपाधि रूप जो माया है अव्याकृत है उसे भी अक्षर कहा जाता है और ब्रह्म को भी अक्षर कहा जाता है दोनों अक्षर हैं तो माया रूप अक्षर का व्यावर्तन करने के लिए और ब्रह्म रूप अक्षर का ही ग्रहण करने के लिए ये विशेषण है कि सत्यम माया रूप अक्षर सत्य नहीं है ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है इसलिए उसे कहा जाता है मिथ्या और सत्य हैं अबाधित तो अबाधित जो अक्षर है वो है ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म निरुपाधिक ब्रह्म तो तद एत सत्यम का अर्थ निकला निर्विशेष ब्रह्म का ऋषि अंगिरा ने पहले अपने पास विधिवत उपसन्न हुए ऋषि सौनक को उपदेश किया और आगे कहते हैं कि चीर्णव्रतोधीते तद यानि यह जो अथर्ववेद रूप ग्रंथ है तो उसके अंदर ही अथर्ववेद का मंत्र रूप यह मुंडक उपनिषद होने से मुंडक उपनिषद भी आ गया तो ये ग्रंथ रूप मुंडक उपनिषद अचीर्ण व्रतो न अधिते न कर अधिते के साथ करना कि जिसने चीर्ण व्रत तो कहा जाता है कि उस शिरो व्रत का अनुष्ठान वेद अध्ययन के अंगभूत शिरो व्रत का अनुष्ठान कर लिया है जिसने वह चीर्ण व्रत और अचीर्ण व्रत का अर्थ निकलेगा जिसने अथर्ववेद के अध्ययन के अंगभूत शिरोव्रत का अनुष्ठान नहीं किया वो है अचीर्ण व्रत और उस वह ये तद न इस ग्रंथ राशि को शब्द राशि को नहीं पढ़ता है नहीं अध्ययन करता है तो मतलब विधिवत वेद अध्ययन जिसने कर लिया वह मुंडक उपनिषद के माध्यम से ब्रह्म विद्या धारण करने का अधिकारी है तो इस प्रकार ये जो आख्यायिका थी उपक्रम में बताई गई उसका भी उपसंगार हुआ अंगिरा ऋषि ने सौनक के प्रश्न का उत्तर दे दिया सौनक ने अंगिराजी के पास आकर के यही पूछा था कि भगवो विज्ञाते सर्व इदम विज्ञातम भवती किसे जानने से सब कुछ जाना जाता है कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता ये सौनक जी का प्रश्न अंगिराजी के प्रति था और इसे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अंगिराजी ने दो विद्याएं बताई पराविद्या अपराविद्या पराविद्या का विषय है परब्रह्म अपराविद्या है कर्म तथा उपासना रूपा उसका फल है सकाम भाव से करने से संसार और पराविद्या का फल है ब्रह्म उसे है ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म वेद ब्रह्म वगवती इत्यादि से बता दिया गया और जिस जो ब्रह्म को जानता है तो सब कुछ ब्रह्म में ही कल्पित होने से अधिष्ठान के ज्ञान से सब अध्यस्त अधिष्ठान रूप से ज्ञात ही होता है कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता इस रूप में इस मुंडक उपनिषद के माध्यम से अंगिरा ने ऋषि सौनक को बताया अब ये ब्रह्म विद्या की परंपरा संप्रदाय संप्रदाय जहाँ से प्रारंभ हुआ ऐसे ब्रह्मादि ऋषियों को बताया जा रहा है नमस्कार किया जा रहा है उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए तो नमः परम ऋषिभ्यो तो परम ऋषिभ्य नमः ऋषि शब्द का अर्थ है दृष्टा और किसके दृष्टा तो परम शब्द से ग्राये हैं परब्रह्म। इसलिए परम ऋषि शब्द का अर्थ निकलेगा परम शब्दित परब्रह्म के दृष्टा अनुभविता यानी ब्रह्मनिष्ठ तो परम शब्दित परब्रह्म का जिन्हें दर्शन हो रहा है और तन निष्ठा है जो वे हैं परम ऋषि भाष्य में भाष्यकार भगवान ऋषि शब्द के दो अर्थ करेंगे एक सगुण ब्रह्म के द्रष्टा है और निर्विशेष ब्रह्म के अनुभविता है यानी सगुण ब्रह्म का तो भेद दर्शन भी हो जाता है तो वो भी जिनको हुआ है उपासना उपासनादि के माध्यम से और निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव भी जिन्होंने कर लिया है वे परम ऋषि कहलाएंगे तो ब्रह्मादि ब्रह्मा जी को तो सीधे सगुण ब्रह्म जो ईश्वर है नारायण भगवान है उन्हीं की संतान है ना यो ब्रह्मानं विदधा पूर्वं योग वे वेदांश्च प्रणोति तस्मै यह मंत्री बताता है कि जो नारायण भगवान ब्रह्मा जी को इस संसार में सबसे पहले उत्पन्न करके अपनी प्रथम संतान के रूप में फिर उन्हें वेद का उपदेश करते हैं जो वे वेदांश प्रहीणो थी तस्में तस्में ब्रह्मणे ब्रह्मा जी को उदय देते हैं वेद तो वेद दिया तो वेद के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान भी दिया तो जब नारायण भगवान से ब्रह्म विद्या प्राप्त कर रहे हैं तो नारायण भगवान के साथ संवाद भी हो रहा है ना जैसे गीता का उपदेश अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्राप्त कर लिया तो अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भी भगवान देते हैं तो उनको दिख रहे हैं और उनका उपदेश भी सुन रहे हैं अर्जुन तो ये दर्शन है अर्जुन को कृष्ण का दर्शन हो रहा है सगुण साकार स्वरूप का ऐसे ब्रह्मा जी को भी नारायण भगवान से उपदेश प्राप्त होता है तो सगुण साकार का दर्शन होता है न और फिर उनके माध्यम से उनके उपदेश के माध्यम से बोध होता है निर्विशेष स्वरूप का भी नारायण भगवान के इसलिए अनुभविता भी तो ये दोनों अर्थ किए जाएंगे परम ऋषि शब्द के जो सगुण के दृष्टा हैं निर्गुण के अनुभविता है ऐसे ब्रह्मादि जो वेदांत विद्या के संप्रदाय प्रवर्तकाचार्य हैं उन सबको नमः यानी नमस्कार है और नमः परम ऋषिभ्य दो बार आवृत्ति है ग्रंथ समाप्ति की द्योतक तथा ब्रह्म विद्या संप्रदाय प्रवर्तक आचार्यों के प्रति आदर भाव की द्योतक थोड़ा सा भाष्य है इस मंत्र का भाष्य को देखिए तद एत इन सर्वनामों का अर्थ कर दिया कि अक्षरम पुरुषम सत्यम तो पुरुष रूप अक्षर को लेना है पूर्ण अक्षर को लेना है न कि माया को तद एत इस शब्द से माया रूप अक्षर को नहीं लेना इसलिए सत्यम जो सत्य पुरुष है ऊषि का उपदेश ऋषि अंगिरा ने यानि अंगिरा नाम के ऋषि ने पुराया पूर्वम सौनकाय विधिवत उपसन्नाय पृष्ठवते वाचा तो ऋषि अंगिरा जी के पास विधिवत उपसन्न हुए सौनक ऋषि को जिन्होंने परब्रह्म विषयक जिज्ञासा प्रकट की उन्हें किया परब्रह्म का उपदेश ऐसे ही वर्तमान आचार्यों के लिए भस्कर भगवान कहते हैं कि तद्वत अन्योपी तथा श्रेय मुमुक्षवे मोक्षार्थम विधिवत उपसन्नाय ब्रुयात इतर्थ अभिप्राय आख्यायिका का निकला कि अंगिराज के पास सोनक जी जिस विधि से गए और ब्रह्म जिज्ञासा प्रकट की ऐसे विधिवत उपसन्न हुए अधिकारी जिज्ञासु को अन्य आचार्य भी मोक्ष के साधनभूत ब्रह्म विद्या का उपदेश करें ये आख्यायिका का, का तात्पर्य है अब नए तचीर्णव्रतते इस वाक्य का अर्थ करते भास्कर भगवान कि ये तद ग्रंथ रूप अचीर्णव्रत अचरित्रतपी अधीते न का अन्वय अधित्य के साथ होगा यानी न अधित्य तो जिसने शिरो व्रत का अनुष्ठान नहीं किया वह इस ग्रंथ का अध्ययन नहीं करता चीर्णव्रत से ही विद्या फलाय भवति जो चीर्णव्रत है शिरो व्रत का अनुष्ठान कर चुका है उसी की मुंडक उपनिषद के माध्यम से विद्या फल के लिए होती है फलाय संस्कृता भवती अब उत्तरार्ध का अवतरण लिखते हैं कि समाप्ता ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या का उपदेश समाप्त हुआ अब सा ये भ्यो ब्रह्मादिभ्य पारंपरिय क्रमेण संप्राप्ता तो ब्रह्मादि जिन आचार्यों की परंपरा से यह ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई उन ब्रह्मादि आचार्यों को नमस्कार किया जा रहा है कृतज्ञता ज्ञापन के लिए तो तेभ्यो नमः पर ऋषिभ्य उन ब्रह्मादि परम ऋषियों को नमस्कार है तो परम ऋषि में परम शब्द का अर्थ करते हैं परमम यानी ब्रह्म साक्षात दृष्टवत तो साक्षात दृष्टवत पर एक नंबर टिप्पणी है कि यथा अग्नि वायु इंद्रा तथा स श्रुति ते हे तत्त निर्दिष्ट पस्पृशु तुझसे केनोपनिषद में आता है कि यक्ष से प्रकट हुए ब्रह्म का वायु इंद्र ने अग्नि, वायु और इंद्र ने निकटता से दर्शन किया ये देवताओं के अभिमान को शांत करने के लिए ब्रह्म ने ही यक्ष का रूप धारण कर लिया था न सगुन बन गए थे और उस सगुन ब्रह्म का निकटता से दर्शन उन्होंने किया ऐसा केनोपनिषद श्रुति बताती हैं ऐसे ही तो सगुन ब्रह्म का अग्नि वायु इंद्र के तरह निकटता से जो दर्शन कर चुके हैं वे कौन ब्रह्मादि ब्रह्मादि ने भी ब्रह्म से ही ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली सगुन ब्रह्म से उन ऋषियों को नमस्कार कृतज्ञता ज्ञापन के लिए किया जा रहा है आगे कहते हैं कि ये ब्रह्मादय यानी परमम ब्रह्म साक्षा दृष्टवंतो ये ब्रह्मादय जिन ब्रह्मादियों ने ब्रह्म का साक्षात् दर्शन किया और आगे कहते हैं अवगतवंत का अर्थ है अनुभव भी कर लिया है जिन्होंने अनुभव योग्य निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप का अनुभव भी किया दर्शन योग्य सविशेष ब्रह्म का दर्शन भी कर लिया है इसलिए दो नंबर टिप्पणी में लिखते हैं अवगतवंत पर टिप्पणीकार की प्रत्यकत ब्रह्म का प्रत्यक रूप से यानी अपने साक्षी रूप से मय के रूप में अनुभव कर लिया है जिन्होंने वे हैं परम ऋषि और यदवा करके दो नंबर टिप्पणी में ही टिप्पणीकार दृष्टवंत का इन्हें साक्षात् दृष्टवंत और अवगतवंत का एक ही अर्थ करते हैं इस प्रकार का कि यद वा यद साक्षात अप्रोक्षात् ब्रह्म इतिते ये बृहदारण्यक श्रुति है कि जो साक्षात अप्रोक्ष हैं वो ब्रह्म है साक्षात्ोक्ष का अर्थ है किसी भी ज्ञान के साधन के बिना स्वतः अनुभव में आने वाला <coughs> वही ब्रह्म है तो किसी साधन के बिना स्वतः अनुभव में आने वाला है आत्मा इसलिए आत्मा ही ब्रह्म है यह अर्थ निकलता है तो कहते इति श्रुते अहम इति आत्मत्व साक्षात भाषमाने भी तो मैं के रूप में आत्मा तो साक्षात भाषित हो ही रहा है सबको हो रहा है अज्ञानी को भी ज्ञानी लेकिन कहते हैं ब्रह्मरूप से अज्ञानी को प्रकाशित नहीं होता तो यथा नेतरेशा ब्रह्मत्व तो इतरेशा मैंने अज्ञान जो अज्ञ हैं उन्हें ब्रह्म रूप से भाषित नहीं होता आत्मरूप से भाषित होने पर भी तदगति न तथा ये शाम यहादिनाम लेकिन ब्रह्मादि को तो आत्मरूप से भी और ब्रह्म रूप से भी अनुभव में आता है अज्ञानी को केवल आत्मरूप से ज्ञात होता है और ब्रह्मादि को मैं ब्रह्म हूँ इस रूप में ज्ञात होता है इसलिए वे परम ऋषि हैं वो साक्षात् दृष्टवंत भी हैं यानी आत्मरूप से भी जानते हैं और अवत अवगतवंतस्य का मतलब ब्रह्म रूप से भी जानते हैं मैं ब्रह्म ब्रह्मूँ इस रूप से जानते हैं बाकी तो केवल मैं के रूप में मात्र जानते हैं ब्रह्म के रूप से नहीं जानते तो साक्षा दृष्टवतों ये ब्रह्मादयो अवगतवंतस्य ते परम ऋषय उन्हें परम ऋषि शब्द से कहा गया मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जिन्हें प्रतिपल अनुभव हो रहा है उन्हें और तेभ्यो भूयोपी नम उन्हें बार बार नमस्कार है ये दुर्वचन है कहते हैं दुर्वचनम मुंडक मुडक समाप्त तो दो बार नम परम ऋषिभ्य नम परम ऋषिभ्य ऐसा जो कहा वह उनके प्रति अति आदर का ज्ञापक है और मुंडक उपनिषद के समाप्ति का भी देवतक हैं तो जहाँ अथर्वेद का परंपरा से अध्ययन होता है वहां होता होगा वो वो को हाँ तो ना लेकिन उस, उतनी प्रभावकारी नहीं दिखेगी जितनी उनमें दिखती है तो हम लोग बीच बीच में टिप्पणी भी पढ़ते रहे ना इसलिए इसलिएकार भी टिप्पणी अब ग्रंथ के समाप्ति में एक मंगलाचरण का श्लोक लिखते हैं उसे देखिए स्वबोध स्वबोधशु कामेन विष्णुदेवन भिक्षुणा अध्याचार्यभ्य टिप्पणम शुभमंकम तो ये कहते हैं कि विष्णु विष्णुदेवन भिक्षुना तो बड़े महाराज जी का नाम था टिप्पणी कार जो है ना वहाँ चित्र लगा है उनका कहाँ पर सरस्वती माता के बाद खड़ा चित्र है ना ये सरस्वती का इनके बाद बड़े महाराज जी का चित्र है बड़े महाराज जी उन्होंने ये टिप्पणी लिखी है उनका नाम था परम पूज्य विष्णुदेवानंद जी महाराज इसलिए विष्णुदेवन और भिक्षुना संन्यासी थे ना इसलिए भिक्षुना लिखते हैं तो विष्णुदेवना यानी विष्णुदेवानंद गिरी नामक सन्यासी के द्वारा क्या किया गया कि आचार्य पादेभ्य आधीत्य एक विष्णुदेव ने कहा और एक विशेषण है भिक्षुना के साथ साथ स्वबोध शुद्धि कामेना किसी को अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए दिखाने के लिए यह टिप्पणी नहीं लिखी लेकिन फिर किस लिए लिखी है तो कहते हैं स्वबोध शुद्धि कामेना स्वबोध इसमें स्व से लिया जाएगा टिप्पणी कार को स्वयं को यानी महाराज जी को तो स्वबोध शब्द का अर्थ निकला अपना जो ज्ञान उसकी शुद्धि की कामना से अपने ज्ञान को परिष्कृत करने की इच्छा से आचार्य चरणों से अध्ययन करके आदित्य आचार्य पादेभ्य फिर शुभम टिप्पणम तो ये जो शुभ टिप्पणी है उसे लिखी लिखा गया अंकित किया गया इस प्रकार यह टिप्पणी कार का मंगलाचरण पूरा हुआ यह मुंडक उपनिषद ग्रंथ संपूर्ण हो जाता तो ये है तो यह है इति मुंडक तृतीय मुंडक उपनिषद भाष से द्वितीय खंड इति गोविंद श्रीमद्गोविंदवत्ज्य पादशिष्य परमहंसपरिव्राजकाचार्यमद शतौ आथर्वण मुंडकोपन भाष्य समाप्त परृतीय मुंडक द्वितय इति परमहंस श्रीमद्परमहंसपरिव्राजकाचार्यमद आनंद ज्ञान मुंडक भाष्य व्याख्यानम् मुंडकूपनिषद्भाष्यव्यान इति श्री शा, भाष्योपेत उपनिषदः श्रीमन् श्रीमहामंडलेशर स्वामी गोविंदनंदगीगिरीपादशिष्य विद्या विद्यावाचस्पति श्रीमन महामंडलेश्वर स्वामी विष्णु देवानंद गिरी विरचिता गोविंद प्रसादिनी टिप्पणी समाप्तिं गता तो इस प्रकार ये मुंडक उपनिषद का विचार संपन्न हो जाता है कल अनध्याय है अष्टमी है परसों से कोई एक प्राथमिक ग्रंथ शुरू वाला जो प्रस्थान त्रय के उपयोग में हो वो शुरू करते हैं उसमें शंकराचार्य जी का या तो तत्वबोध नाम का एक ग्रंथ है उसको शुरू करेंगे परसों से उसमें वेदांत के प्रवेश प्रवेशानुकूल जो तत्व है उनका ज्ञापन है बेसिक अच्छा बनता है उसे